भोग के आश्रय को भोक्ता कहते हैं भोग के आश्रय को हाँ और यहाँ क्या लिखा है सुख दुख के आश्रय को भोक्ता कहते हैं नहीं। नहीं। अच्छा चलो अभी समझा देंगे अपना पुस्तक में आ जाइए अब पढ़ चलेगा यहाँ कल पाठ चल रहा था कि ज्ञाता देखो विशिष्टा द्वैत वेदांत सिद्धांत में आत्मा को ज्ञाता माना जाता है और कर्ता भोक्ता भी माना जाता है है ना लेकिन वहाँ पर आत्मस्वरूपम सिन्धु सिन्ध परम्परायानंद रूपम का उसमें जो है आत्मा को क्या बताया आत्म स्वरूप को ज्ञान आश्रय भूतम मतलब ज्ञान ज्ञाता कहा वहाँ कर्ता भूता कहा तो कोई शंका कर सकता है की वेदांत सिद्धांत में आत्मा को जैसे ज्ञाता माना जाता है वैसे कर्ता भूता भी माना जाता है तो फिर ज्ञाता के साथ साथ कर्ता भुगता भी कहना चाहिए कर्ता भोक्ता नहीं कहा तो क्या हो गई नूनता इस शंका के परिहार के लिए कहा जाता है कि ज्ञाता इसी उपया ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा करता है क्या भोगता और आत्मा भोक्ता है ये कथन हो जाता है ये कथन ज्ञाता इस कथन से ही ज्ञाता के लिए क्या शब्द है वहाँ पर शुरू में ज्ञान श्रेय ज्ञाता के लिए क्या शब्द है हाँ ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा करता है और आत्मा भोगता है यह कथन हो जाता है कैसे हो जाता है क्योंकि कर्तृत्व और भोक् ज्ञान की अवस्था विशेष है कर्तव तो क्या है ज्ञान की अब सुनो यहाँ पर देखो ज्ञान का आश्रय कौन है आत्मा, आत्मा। इसलिए आत्मा को ज्ञाता कहते हैं। अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान होगा शुक्त। तो सुख तो ज्ञान हो गया ना तो फिर अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है उससे अलग है क्या तो तो फिर उस सुख का आश्रय कौन होता है पता नहीं और प्रस्कूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही कौन है तो, तो दुख का आश्रय कौन होती है आ, पर ज्ञान तो स्वाभाविक धर्म है और सुख दुख स्वाभाविक धर्म है क्या सुख के दुख तो क्या है किसी उपाधि के कारण सुख दुख होते हैं ना ज्ञान सुख रूप कब होगा किसी कर्म के कारण है ना रूप कर कर्म के कारण है कर्मरूप और ज्ञान के कारण ही सुख दुख होते हैं चलिए तो अब ज्ञान दो जैसे अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है और प्रतिकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही दुख है और अपेक्षात्मक ज्ञान ही क्या है अपेक्षात्मक ज्ञान ही क्या है और क्रोधात्मक ज्ञान क्या है द्वेष देश्थ। तो सुख दुख इच्छा और द्वेष से ये सब क्या हो गया ज्ञान ये सब क्या हो गया ज्ञान हो गया ना इसी प्रकार से कृति भी क्या है ज्ञान <Saparty> जी भी ज्ञान है ज्ञान लेना तो ये कहा कि अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है मतलब अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही सुख है क्या भ्युण अवस्था विशेष को प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही अथवा कही ज्ञान की ही अवस्था विशेष सुख है ज्ञान की ही इसे की देखना जल की अवस्था विशेष क्या हो जाएगा बर्फ और जल की अवस्था विशेष क्या हो जाएगा भाप जल की अवस्था विशेष क्या हो जाएगी वाप और जल की अवस्था विशेष बर्फ अवस्था विशेष मतलब एक अवस्था विशेष वाला जल सुनो तो वैसे ही ज्ञान की अवस्था विशेष सुख है ज्ञान की अवस्था विशेष दुख है ज्ञान की अवस्था विशेष इच्छा है ज्ञान की अवस्था विशेष क्या है कृति ज्ञान की अवस्था विशेष क्या है कृति है तो कृति और ज्ञान अलग हुए अच्छा तो ध्यान देना की ज्ञान की अवस्था विशेष जब कृति है तो कृति और ज्ञान अलग होंगे hmm. तो कृति के आश्रय का मतलब क्या हुआ ज्ञान का hmm. तो ज्ञान का आश्रय अर्थात ज्ञाता कहने से उसको क्या कह दिया गया कृति का मतलब यही ज्ञान का, का आश्रय कहने से क्या कह दिया कृति का और कृति का आश्रय ही तो करता है कृति का आश्रय ही क्या है तो ज्ञान का आश्रय कहने से कर्ता का कथन हो गया मतलब ज्ञाता कहने से कर्ता का कथन तो ज्ञाता कहने से कर्ता का कथन कैसे हुआ सुनो ज्ञाता कहने से, से कर्ता का कथन कैसे हुआ तो ध्यान दो कर्ता कर, है का का क्या होता है और ज्ञाता तो तो कर का अर्थ होता है तो कर्ता का कृति का आश्रय कृति क्या है ज्ञान की अवस्था विशेष है कृति क्या है ज्ञान की अवस्था विशेष है तो कृति एक प्रकार का ज्ञान ही हुआ तो कृति का आश्रय होने का मतलब है की ज्ञान का आश्रय होना कृषि का आश्रय होने का मतलब क्या है ज्ञान का तो ज्ञाता भी ज्ञान का है और कृति भी ज्ञान का अस्त्र है तो कृषि का आश्रय क्या होता है तो ज्ञाता कहने से कथा का कथन ये ज्ञान जो है सामान्य है और कृषि क्या है ये इतने हो गया। जैसे की घट कहने से लाल घट और पीले घट का कथन होगा की नहीं होगा लाल घट पीला घट क्या है विशेष है और घट क्या है सामान्य तो ये पंक्ति लगाइए पंक्ति लगाओ कि ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा करता है और आत्मा भोगता है करता चाहता इसी उत्तम होती या कथन होता है क्योंकि कर्तव का ज्ञान अवस्था विशेषत्व है अथवा कही क्योंकि कर्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष है ज्ञान की अवस्था विशेष क्या है तो ज्ञान अवस्था विशेषत्व तो किसका वो ध्यान रखना सष्टी है क्योंकि कर्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष है और भोक्तृत्व समझना भोक्तृत्व भी ज्ञान की अवस्था विशेष है ये ये समझ गए कर्त तो ज्ञान की अवस्था विषय से बात समझ में आई ठीक से कल लिखाया था उस हाँ। क्या लिखाया था एक बार बोल लो दो बता दें नहीं तो कुछ ठीक दोबारा बता दें हाँ या कृति हाँ ये या या अच्छा या कृति ही कृति को कर्तव है बात सही है पर इतने से आपके समझ में आएगा की नहीं सोच रहा हूँ हाँ बोलो तो आत्मा को करता वैसे ये बात तो ठीक है पर समझने के लिए मुझे अनुकूल नहीं है बोलो क्या लिखाया अपने फिर बोलो ज्ञान की है हाँ ठीक है तो ही इसको काट दो है ठीक लेकिन समझने के लिए उपयोगी नहीं काटो तो इसको हम दोबारा लिखाइए क्या यह कृषि ही करते इसको काटो आटो अब बोलो क्या है है है बनी ये भी काट दो। आ, आओ। तो काट काट आओ वो कितना ना सुनिए देखो कृति देख ये भी काटो ये भी काटो काट दो काट दो काट दोबारा लिखा रहे हैं वो कट गया पूरा ये जानते हैं आपकी कृति ज्ञान की अवस्था भी कई है कृति ज्ञान की क्या है अवस्था विशेष है लिखिए कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है इसलिए आश्रय इसलिए कृति के आश्रय का अर्थ है ज्ञान का आश्रय क्या इसलिए कृति इसलिए कृति के आश्रय होने का अर्थ है या इसलिए कृति के आश्रय का अर्थ है ज्ञान का आश्रय हो जाएगा कृति के आश्रय का अर्थ है ज्ञान का आश्रय लिखा हम्म कृति के आश्रय का अर्थ है ज्ञान का आश्रय बात है? हम्म कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है इसलिए कृति के आश्रय का अर्थ है ज्ञान का आश्रय लिखा हम्म लिखिए कृति के आश्रय को कर्ता कहते हैं और ज्ञान के आश्रय को ज्ञाता कहते हैं और ज्ञान के आश्रय को ज्ञाता कहते हैं कल का लिखा हुआ भी ठीक ही था कोई बात नहीं क्या लिखा आपने कृति के आश्रय को करता कैसे है और ज्ञान के आश्रय को लिखिए तो कृति कृति आश्रयत्व देखो कृति आश्रयत्व अर्थात अर्थात अर्था कृति रूप कर्तृत्व लिखा कृषि आश्रय आश्रय अर्थात कृषि रूप कर्तृत्व का आश्रय करता है लिखो क्या लिखा अर्थात आपने कर्तव्य कृति आश्रय अर्थात कृति रूप ये सब पर्याय चीजें कृषि आश्रय अर्थात कृषि रूप कर्तृत्व का आश्रय कर्ता और ज्ञातृत्व का आश्रय ज्ञाता और ज्ञातृत्व का आश्रय ज्ञाता ये वास्तव में आती है किरणा फिर भी हो गया ऐसा समझो कि कृति आज जो लिखाया उसको दोबारा बोलो मेरे सामने आज बारी बात दोबारा बोलो ज्ञान हाँ हा। हाँ। की आवश्यक ठीक है अभी कृति को को करता कहते हैं कहते हैं अभी और ज्ञान के आश्रय को जाता कहते हैं ठीक है कृति अर्थात कृषि काश्रय करता हाँ। जातृत्व तो का आश्रय जाता एक मिनट अभी इसके ऊपर की पंक्ति क्या थी कृषि के आश्रय को कृषि के आश्रय करता कहते हैं कृति के आश्रय को कर्ता कहते हैं और ज्ञान के आश्रय को जाता कहते हैं अब इससे संबंधित जो बीच की इसके बाद वाली पंक्ति है ना उसको थोड़ा छोड़ना और इससे मिला करके लिखिए मतलब इसके साथ संबंध कर लेना कि कृति हाँ कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है इसलिए कृति रूप प्रत का ज्ञान जाता है कृति रूप कृति रूप प्रत का ज्ञान तो ऐसा हाँ ये मिनट देखो देखो बता रहा हूँ बता रहा हूँ तो थोड़ा कि कृति ज्ञान है ना ये तो समझते है ना है कृति क्या है ज्ञान तो कृति हाँ ठीक ऐसे जो बोल रहा है ऐसे लिखो कृति रूप ज्ञान का आश्रय है क्या वो कृति कर्त नहीं नहीं कृति भी तो ज्ञान की अवस्था विशेष है तो कृति भी क्या हो गई ज्ञान हो गई कृति क्या हो गई कृति ऐसा लिखो कृति को ज्ञान की अवस्था नहीं नहीं एक मिनट कर्तृत्व को ज्ञान की अवस्था विशेष एक मिनट लिखो ऐसा लिखो कृति ही कर्तृत्व है लिखो कृति ही क्या है ये बात समझते अच्छा और कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है कृषि ज्ञान की तो इसलिए कर्तृत्व भी ज्ञान की अवस्था विशेष हुआ कर्तृत्व भी क्या हुआ किसी अवस्था ज्ञान की अच्छा अभी क्या लिखा आपने बोलना कृषि ज्ञान की अवस्था विशेष है अभी कृषि ज्ञान की बोलो बोलो क्या रूपनारायण क्या बोला कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है की हाँ कृति ही कर्तव्य कर्तव्य ठीक है तो अब सुनो कृति क्या है ज्ञान की अवस्था विशेष है न कृति क्या है कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है तो क्या कहूँ ज्ञान की अवस्था विशेष है इस लिखो द्वारा अभी क्या लिखा आपने कृति ज्ञान की इसके आगे ही ही तो तो को कर अब पहले क्या है कृतिया ज्ञान की अवस्था विशेष ज्ञान कृतिया ज्ञान की अवस्था विशेष है इसलिए ज्ञाता के कहने ये इसलिए ज्ञाता इसलिए आत्मा को ज्ञाता कहने से आत्मा को, को कहने आत्मा को ज्ञाता कहने, कहने से उसके कर्ता होने का भी कथन हो जाता है क्या कर्ता होने का कथन इसलिए आत्मा को ज्ञाता कहने से उसके कर्ता होने का भी कथन हो जाता है क्योंकि कर्ता का, का अर्थ है कृति रूप ज्ञान का आश्रय क्योंकि कर्ता का अर्थ है, है कृति रूप ज्ञान का आश्रय क्योंकि कर्ता का अर्थ है कृति रूप ज्ञान का आश्रय अर्थात क्या था का अर्थात एक अर्थात से मैं इतने लिख लो क्योंकि कर्ता का अर्थ है कृति रूप ज्ञान का तो कृति ज्ञान का ज्ञाता होता है कि नहीं होता है mm -hmm. तो ज्ञाता कहने से कर्ता का भी कथन हो गया hmm. हो गया mm -hmm. चलिए मूल ग्रंथ देखना कल जो लिखा था वो भी ठीक ही था गलत hmm. नहीं था कल वाला चलिए यहाँ पर है की आत्मा ज्ञाता है ऐसा कहने से आत्मा कर्ता है ये कथन भी हो जाता है क्योंकि कर्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष है mm -hmm. कर्तित्व क्या है कर्तृत्व का ध्यान देना देखो कर्ता कहते हैं कृति मान को कर्ता कहते हैं मतलब कृति के आश्रय को कृति वाले को तो कर्तव्य तो क्या हो जाएगा कृति तो कृति ज्ञान तो की अवस्था विशेष है।, है कृति क्या है ज्ञान की अवस्था तो कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है तो कृति एक प्रकार का ज्ञान ही है कृति एक प्रकार का ज्ञान क्या है तो कृति के आश्रय का मतलब क्या है कर्ता और कृति एक प्रकार का ज्ञान है तब फिर कृति के आश्रय करते क्या हो जाएगा कृति के आश्रय का होता है कर्ता कृति एक प्रकार का ज्ञान है तो कृति आश्रय क्या हो गया ज्ञाता भी हो गया ज्ञाता भी हो गया ना तो कर्ता के ज्ञाता कहने से किसका कथन हो गया क्योंकि कृति क्या यहाँ कर्तव का अर्थ हो जाएगा ये कृतिमत्व कर्तृत्व क्या होगा अर्थात कृति क्यूँकी कर्तृत्व रूप कृति ज्ञान की अवस्था विशेष है क्यूँकी कर्तृत्व कृति इस पंक्ति का क्या करेंगे क्योंकि रूप रूपकृति ज्ञान की लग जाएगी फिर कल वाला लिखा हुआ भी ठीक था गलत नहीं खाने बताया वो भी ठीक लगेगा क्योंकि रूप ज्ञान की अवस्था विशेष है बस आती है नहीं। नहीं? नहीं? नहीं। नहीं। कल इसको स्पष्ट इस रूप से बताना आकर के अब ध्यान देना और रही बात की ज्ञाता उक्त्यायो ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा करता है या कथन हो जाता है और आत्मा भोगता है या कथन हो जाता है क्यों क्योंकि भोक्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष है भोक्तृत्व क्या है ये लिखिए कि भोक्तृत्व का अर्थ है भोगाश्रियव भोक्तृत्व का अर्थ है भोगास भोगवत्व क्या लिखा है? अर्थात भोग वस्तु ये ठीक है ना उसी प्रकार से है चलिए तो अब यहाँ पर देखो देखिए सुख दुख का अनुभव ही भोग है सुख दुख का अनुभव ही भोग है सुख दुख का अनुभव ही भोग है अब सुनो यहाँ पर तो अभी सुख दुख का नो भी भोग है और इस भोग कौन कर रहा है ये भोग तो का नहीं। नहीं। तो आत्मा तो भोग का आश्रय कौन हो गयी तो भोग का आश्रय हो गयी आत्मा तो भोग आश्रय तो किसमें जाएगा और भोग आश्रय फिर तो क्या हो जाएगा उसका जाना जाना अभी जो लिखा है उसके अनुसार बोलो आपने क्या लिखा है अभी क्रम से बोलो इस क्रम से बोलो ना भोक्त है है है और आगे कोई बात नहीं तो अब ये तीनों को एक साथ हम समझाए देते हैं भोक्तृत्व भोगाश्रय भोगवत् तीन शब्द आए ना तो तीनों में त्वा छोड़ दो तो क्या हो जाएगा त्व छोड़ कर बोलो भोक्ता और उधर और भोग है ना भोक्ता और एक ही हो तो भोग हुआ? भोक हुआ भोग कौन हुआ तो आत्मा और वही जो आत्मा भोक्ता है मतलब भोक्ता का है अर्थात भोग वाला है तो उसमें क्या रहेगा आत्मा में हाँ तो भोग काश्रय आत्मा तो किसने गया और भोगास क्या है भोकृत्व किसने गया आत्मा में अब देखो कि भोग तु की तु की तु किसे कहते हैं अनुभोग को तो ये का क्या है? भोगास किसने गया आत्मा में भोगवत तो किसने गया तो भोगवत् कौन है और भोगवत्व किसने गया आत्मा में रहने वाला रूप है? आत्मा में रहने वाला क्या चीज है? भोग करते भोग का आश्रय और भोगवत्व करते भोग के आश्रय में रहने वाला भोग का आश्रय कौन है आत्मा उसमें रहने वाला क्या होगा तो का क्या भोगवत् भोग और भोगतृत्व अर्थ क्या हो गया भोग भोग तो या भोगाश्रय तो या भोक्त का क्या हो गया भोग। और भोग क्या चीज है सुख दुख का तो, तो अनुभव भी एक प्रकार का क्या है ज्ञान भोग और भोक् दोनों एक चीज है कि नहीं भोग और भोक्त दोनों और भोक्तृत्व या भोग क्या चीज है सुख दुख का तो अनुभव भी क्या है आपका एक ज्ञान की अवस्था विशेष है तो भोगतृत्व क्या हो गया ज्ञान की लगाइए कंपनी कि आत्मा ज्ञाता है ये कहने से वह करता है और भोगता है ऐसा कथन हो जाता है क्योंकि कर्तव और भोक्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष है भोक्तृत्व ज्ञान की तो ज्ञान की अवस्था विशेष कौन है तो ज्ञान अवस्था विशेषत्व किसका होगा क्योंकि भोक्तृत्व का ज्ञान अवस्था विशेषत्व है या क्यूँकी भोक्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष है भोग क्या चीज है सुख दुख का अनुभव अनुभव भी तो ज्ञान है ज्ञान की अवस्था विशेष बात पर आती है यहाँ थोड़ा सा पंक्ति लगी कि नहीं लगी यदि पंक्ति लगी तो विषय को हम अलग से समझाते हैं आप देखिए घटपट है ना घटपट का ज्ञाता कौन बनता है आत्मा ज्ञाता का होता ज्ञान का आश्रय ज्ञाता का क्या है ज्ञान घटपट के ज्ञान का आश्रय कौन है आत्मा ज्ञान का आश्रय आत्मा ही है और उस ज्ञान ने ही घटपट का प्रकाश किया घटाकार पटाकार होकर के क्या किया घट का का प्रकाश किसने किया ज्ञान ने किस ज्ञान ने धर्मभूत ज्ञान कैसा हो गया है घट ज्ञान धूप हो गया है धर्मभूत ज्ञान ही घट देश में जाकर घटाकार परिणाम को प्राप्त हो गया तो धर्मभूत ज्ञान का घटाकार परिणाम ही घट ज्ञान है यही वृत्ति है ना तो ध्यान देना कि घट को किसने प्रकाशित किया घट ज्ञान ने और घट ज्ञान तो धर्म ज्ञान है तो घट घटपट को किसने प्रकाशित किया ज्ञान ने और उस ज्ञान का आश्रय कौन है आत्मा, आत्मा। इसलिए घटपट का ज्ञाता कौन बनी आत्मा ये बात समझ में आती है ध्यान देना ज्ञान, ज्ञान घटपट को प्रकाशित करता है और ज्ञान अपने को भी प्रकाशित करता है अपने को भी तो ध्यान देना अपने को भी प्रकाशित करता है कौन ज्ञान जैसे न्यायिक मत में ज्ञान अनुव्यवसाय से वेद हैं, ज्ञान किससे वेद हैं? न्यायिक मत में घटपट ज्ञान, घट घट ज्ञान से वेद हैं, घटपट मतलब घटपट ज्ञान से वेद हैं और अनुव्यवसाय किस किससे वेद हैं? नहीं नहीं घटपट ज्ञान से वेद हैं और व्यवसाय ज्ञान किससे वेद है बस हो जाती है देखो घटपट ज्ञान से वेद है मतलब घटपट ज्ञान के विषय है और ज्ञान किसका विषय है अनुव्यवसाय का तो घटपट ज्ञान से वेद हैं ये बात तो न्याय मत में और मत में समान है अब जो कहते हैं व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय से वेद्य हैं, पूर्व ज्ञान उत्तरकालिक ज्ञान से वेद हैं ये विशिष्टाद्वेश में नहीं मानते क्यों वो नहीं मानते क्योंकि इस प्रकार अनुवस्था दोष आएगा एक ज्ञान का प्रकाश दूसरे ज्ञान से दूसरे ज्ञान का तीसरे ज्ञान से फिर उसका चौथे ज्ञान से अनुवस्था नहीं आएगा तो कह फिर अनुभव से विषि है कि ज्ञान का ऐसा अस्व प्रकाश है ज्ञान होने के बाद में संदेह रहता है मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ क्यों वो अपना प्रकाश उसका प्रकाश हो गया किसने प्रकाश किया स्वयं ने ज्ञान अपना स्वयं प्रकाश करता है तो ज्ञान कैसा है स्वयं प्रकाश है तो एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से वे है सांकर मत में ज्ञान क्या है साक्षी वे है ज्ञान कैसा है हाँ यहाँ पर क्या है स्वयं प्रकाश है ये अंतर है अब ध्यान देंगे थोड़ा की ज्ञान स्वयं प्रकाश है तो ध्यान देना ज्ञान से घटपट प्रकाशित होते हैं किस लिए? ज्याता ज्याता लिए। किसके लिए ज्ञाता के तो लिए किसके लिए तभी तो वो वो ज्ञात उसको जानने वाला बनता है घटपट जो है किसके लिए प्रकाशित होते है और ज्ञान तो घटपट ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते घटपट किसके लिए और ज्ञान किसके द्वारा प्रकाशित होता है स्वयं और किसके लिए इसलिए ज्ञान का ज्ञाता भी आत्मा होती है ज्ञान का ज्ञाता भी जब घटपट विषय का ज्ञाता आत्मा है उसी प्रकार ज्ञान का ज्ञाता कौन है ज्ञान को जानती है आत्मा पर देखना जैसे कि घटपट को जानने के लिए घटपट को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान की जरूरत है किसे आत्मा को आत्मा घटपट को ज्ञान के द्वारा ही तो जानती है ज्ञान के बिना जानता है तू तो आत्मा को घटपट जानने के लिए किसकी जरूरत है मतलब आत्मा ज्ञान के द्वारा घटपट को जानती है और ज्ञान को जानने के लिए और कोई ज्ञान चाहिए तो ज्ञान है तो स्वयं प्रकाश तक किसके लिए ज्ञाता आत्मा के लिए हाँ तो आत्मा जो है जैसे घटपट का ज्ञाता है उसी प्रकार से ज्ञान का भी ज्ञाता है वृत्ति ज्ञान का भी ज्ञाता आत्मा ही है बस अरे समझ में और जो सुख सुख तो ज्ञान है ज्ञान विशेष ही सुख दुख है अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है और प्रतूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही क्या है तो सुख दुख ज्ञान हो गए तो हुए? हुए। और ज्ञान होने कर्ण क्या हो गए प्रकाश हो गए ज्ञान होने क्या? और किसके लिए प्रकाशित होते हैं हाँ तो आत्मा के लिए प्रकाशित होते हैं आत्मा सुख दुख को जानता है एक बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे की जैसे यहाँ ऐसा समझेंगे सुख दुख कभी अज्ञात रहते हैं वो चले ऐसा हो सकता है सुख दुख अज्ञात कभी नहीं रहते हैं और घटपट होने पर कभी ज्ञात होते हैं कभी घटपट विषय विद्यमान होने पर कभी ज्ञात होते हैं कभी ज्ञात है? तो कब ज्ञात होते हैं जब ये ज्ञान के विषय बनते मतलब कभी ज्ञान के विषय बनते कभी विषय नहीं बनते कभी ज्ञात होते कभी ज्ञात नहीं होते और ज्ञान ने सुख जब होंगे तो हमेशा क्यों ज्ञात होंगे वो क्योंकि वो कैसे हैं स्वयं प्रकाश है आत्मा और धर्मभूत ज्ञान में थोड़ा अंतर देखना आत्मा स्वयं प्रकाश है धर्मभूत ज्ञान स्वयं प्रकाश है पर आत्मा स्वयं प्रकाश है मतलब स्वस्मय स्वयं भाषमान है अपने लिए स्वयं प्रकाशमान है अपने लिए स्वयं और धर्मभूत ज्ञान आत्मा के लिए स्वयं प्रकाश है किसके लिए परस्मयी स्वयं प्रकाश है आत्मा अपने लिए प्रकाशित होता है और धर्मभूत ज्ञान किसके लिए आत्मा के लिए प्रकाशित होता है इसलिए आत्मा ज्ञाता कही जाती है ज्ञाता नहीं है धर्मभूत ज्ञान ज्ञाता तो आत्मा ज्ञान का अत्र है तो जैसे देखना घटपट को किससे जानते हैं धर्मभूत ज्ञान तो प्रकाशक है किस जानते हैं घटपट को जानते है चक्षुते शब्द को प्रकाशक तो बनेगी कौन धर्मभूत ज्ञान पर फिर करण कौन बनेगा इंद्री बनेगी ना है ना करण तो इंद्री बनेगी और रस को किससे जानेंगे रसना से वक्त उसी और स्पर्श को किससे जानेंगे पक्ष से है ना गंध को किससे जानेंगे घृण से पर सुख दुख स्थल में विषमता आ जाती है न्याय मतलब सुख दुख को किससे जानते मन से सुखाद साधन इंद्रियम बना विशेषता तो इस मत में सुख दुख को जानने के लिए मन की जरूरत नहीं है सुख दुख को जानने के लिए क्यों ये सुख दुख कैसे हैं हैं हाँ सुखाकार दुखाकार वृत्ति के होने में मन का उपयोग है सुखाकार दुखाकार वृत्ति के होने में पर सुख तो दुख को जानने में मन का उपयोग नहीं है हमारी बात पर भी आई सुख दुख के उत्पन्न होना और सुख दुख को जानना एक ही बात है कि अलग अलग घटपट का घटपट विषयों का उत्पन्न होना और घटपट को जानना अलग है ना तो सुख दुख के उत्पन्न होने में मन सहायक है लेकिन सुख दुख के ज्ञान में मन सहायक है सुख दुख क्यों प्रकाश है आत्मा के लिए प्रकाशित होते हैं और यह भी दूसरे दर्शन से विलक्षणता जानना कि सुख दुख क्या है ये ज्ञान की अवस्था विशेष है ज्ञान की हाँ ये, ये समझ गए न्याय से ये भेद है क्यूँकी वहाँ अनुकूल ज्ञान का विशेष सुख और प्रतिकूल ज्ञान का विषय तो ज्ञान का विषय सुख तो ज्ञान सुख अलग अलग हो गया और प्रतिकूल ज्ञान का विषय तो ज्ञान और क्या हुआ सुख अलग हो गया तो यहाँ ऐसा नहीं है अनुकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही सुख है और प्रतिकूल रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही दुख है ये ध्यान रखना तो अभी क्या बताया मैंने ये प्रसंग यह है कि अपने को भोक्ता बताने का है ना भोक्ता आत्मा है भोगता अर्थ होता है भोग का आश्रय भोग किसे कहते हैं सुख दुख के अनुभव को मतलब सुख दुख का साक्षात का सुख दुख के अनुभव को क्या कहते हैं भोग तो सुख दुख का अनुभव समझो सुख दुख का अनुभव घट का अनुभव क्या का होता है घट का ज्ञान समझते हैं ना और ज्ञान का अनुभव ज्ञान का अनुभव घट का अनुभव में अंतर समझना ज्ञान का घट का अनुभव कौन करता है ज्ञाता है ना तो घट वो कौन करता है ज्ञाता आत्मा तो घट का अनुभव हाँ तो घट किसके द्वारा जो है वो में आता है ज्ञान के द्वारा और ज्ञान किसी और के द्वारा अनुभव में आता है ज्ञान के प्रकाश ज्ञान तो ज्ञान स्वयं प्रकाश है ध्यान देना वस्तु जिसके लिए प्रकाशित होती है वो उस वस्तु का ज्ञाता बनता है समझना वस्तु जिसके लिए प्रकाशित होती है वो वस्तु का तो घटपट किसके लिए प्रकाशित होते हैं तो आत्मा क्या बनती है ज्ञाता और ज्ञान किसके लिए प्रकाशित होता है तो ज्ञाता कौन बनेगा किसका ज्ञान का ज्ञाता। और सुख सुख दुख दुख ज्ञानी तो किसके लिए प्रकाशित होते हैं तो सुख दुख का भी ज्ञाता कौन बनेगा अब सुनो घटपट का ज्ञान जब कहा जाए तो घटपट से भिन्न ज्ञान है की नहीं है बात बात आती सुन अच्छा अब जब ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है तो ज्ञान का ज्ञान जब कहा जाए तो वो उस ज्ञान से अलग होगा स्वयं प्रकाश होने में सुनो धर्म बोध ज्ञान को भी छोड़ते हैं जिसे आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मा अपना प्रकाश स्वयं करती है आत्मा स्वयं अपने को जानती है तो आत्मा अपना प्रकाश स्वयं करती है तो आत्मा का जो प्रकाश कहा गया ये आत्मा स्वरूप से अलग है अलग नहीं है ये बात समझते हैं उसी प्रकार धर्मभूत ज्ञान घटपट को प्रकाशित करते हुए अपने को भी प्रकाशित करता है धर्मभूत ज्ञान घटपट को प्रकाशित करते हुए अपने को भी अपने को मतलब मतलब धर्मभूत ज्ञान मतलब ज्ञान घटपट को प्रकाशित करते हुए अपने को भी प्रकाशित कर रहा है तो ज्ञान अपने को प्रकाशित कर रहा है तो ज्ञान जो अपने ज्ञान का जो अपना प्रकाश है वो स्वरूप प्रकाश से अलग है ज्ञान घटपट को प्रकाशित कर रहा है तो घटपट अलग है प्रकाश अलग है तो ज्ञान घटपट को प्रकाशित करते हुए अपने को भी प्रकाशित करता है जब ज्ञान अपना प्रकाश कर रहा है तो वो प्रकाश स्वरूप प्रकाश से अलग है इतना समझ में आया तो अब समझ लेना तो क्योंकि ज्ञान स्वयं प्रकाश है तो अब ध्यान देना कि सुख दुख ज्ञान की अवस्था विशेष है तो ज्ञान क्या है की सुख दुख सुख दुख तो ज्ञान हो गए ना तो ज्ञान स्वयं प्रकाश है सुख दुख ज्ञान है तो सुख दुख स्वयं प्रकाश है तो सुख दुख का प्रकाश या सुख सुख दुख से अलग होगा नहीं, नहीं होगा। सुख दुख का प्रकाश सुख दुख से अलग नहीं है या कि यह सुख दुख का वो सुख दुख से अलग इस बात को ध्यान रखना तभी इसने भोक्ता अभी हमने लिखाया है आपको कि सुख दुख के अनुभव को भोग कैसे है भोग का आश्रय भोगता है और इस पुस्तक में भोक्त क्या लिखा दिया है की सुख दुख का आश्रय भोगता है ये लिखा दिया है ना क्योंकि सुख दुख का प्रकाश सुख दुख से अलग है तो कि जो सुख दुख के अनुभव का आश्रय को सुख दुख का आश्रय को बात एक ही बात एक ही है, है? है इस दृष्टि से समझ कुछ भी असुविधा हो तो पूछ लेना छोटी पुस्तिका है और सं विपर्य होने पर अवश्य पूछेंगे तो ध्यान देना की भोक्तृत्व क्या है ज्ञान की अवस्था विशेष है लिखा दिया है न भोक्तृत्व को लिखाया जी लिखा तो भोक्तृत्व भी क्या है ज्ञान की तो फिर ज्ञाता कहने से किसका कथन हो जाएगा कर्ता, कर्ता, कर्ता, कर्ता भोक्ता दोनों का ज्ञाता इस कथन से ही आत्मा करता है और आत्मा भोक्ता है ये कथन हो जाता है क्योंकि कर्तृत्व तो और भोक्तृत्व ज्ञान की अवस्था विशेष तो है मतलब ज्ञान सामान्य है क्या कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान की हाँ इसलिए तीनों कहना सार्थक है तीनों के चलिए अब ये हो गया अब के चित्तू से शांत मत आ गया है ना तू ये इति नहु है ना आहू क्रिया का करता क्या है आह आहु तू आहू किस रूप से आरे होता है पंचाना सूत्र को अभ्यास देने तुम्हारा बोलो आकी क्या थी अनुता पंचान अच्छा आदेश चलिए आहु क्रिया का करता है क्या केचित अच्छा अग्णा अग्णा अग्णा उस इसमें भी हो जाते हैं पंचानम है ना अतुसूष ये आदेश यहाँ भी हो जाते हैं शांख केचित कार विद्वान गुणों नाम एवं कर्तित्व गुणों का ही कर्तित्व कहते हैं किसका कर्तित्व कहते हैं आत्मना है ना आत्मा का कर्तित्व नहीं कहते हैं स्वंक विद्वान गुणों का ही कर्तित्व कहते हैं आत्मा का कर्तित्व नहीं कहते हैं अब सुनिए यहाँ पर स्वंख मत में ऐसा कहते हैं कि जो प्रकृति है ना, ध्यान देना आत्मा परमात्मा और इसको छोड़ करके जो संसार है वो क्या है सब प्रकृति है प्रकृति दे इंद्री और विषय रूप में परिणत होकर के सामने आती है किस रूप में दे दे दे। कौन सामने है हमारी अच्छा। प्रकृति के ये सब कार्य हैं प्रकृति इन विविध रूपों में ये सब प्रकृति की कार्य अवस्था है ना ये अच्छा तो प्रकृति क्या है सांख्य विद्वानों के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक है प्रकृति कैसी है त्रिगुण कौन है सत्व रजस सत्व रज और तम सत्व रज और तम ये क्या है त्रिगुण है तो सांख मत के अनुसार त्रिगुण ही प्रकृति का स्वरूप है त्रिगुण ही तो प्रकृति का स्वरूप क्या हो गया सत्व रज और तम तो त्रिगुण ही प्रकृति का स्वरूप है मतलब ये तीनों गुण ही प्रकृति हैं तीनों गुण ही तभी कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति सत्व रज तमोमयी तो ही प्रकृति है मतलब तीनों गुणों को छोड़कर कुछ प्रकृति है तो सांख्य विद्वान गुणों को ही क्या कहते हैं इसलिए गुणा नाम एवं कर्तृत्व सांक मत सूचित सूचित करने के लिए क्या कहा गुणों का ही यह सां मत से बोला है सिद्धांत में ध्यान देना विशेषता सिद्धांत में ऐसा मानते हैं गीता क्या कहती है प्रकृति है प्रकृति है ये गुण गुण कस्य गुण कस्कृति प्रकृति की गुण प्रकृति तो विभक्ति हुई है विभक्ति कौन से लगी है इसका मतलब प्रकृति के गुण हैं मतलब प्रकृति के तीन गुण हैं तत्व गुण प्रकृति के का है रज गुण प्रकृति का है और तमो गुण किसका है मतलब तीनों गुण वाली प्रकृति है तीनों गुण वाली बस में आई तीनों गुण वाली कौन है अब देखना अब प्रकृति से महद उत्पन्न हुआ अहंकार उत्पन्न हुआ एकादश इंद्रिया पंच मात्राएं और पंचभूत उत्पन्न हुए है ना तो ये भी प्रकृति का ही तो कार्य है ये भौतिक तो ये पुस्तक है तो इसके भी तीन गुण है कौन सत्व रज तम तीन गुण है ना तो इसके सत है ना इसके तीन गुण कौन कौन है सत्व रज तम और इसके भी तीन गुण कौन है सत्व रज और तीनों गुण वाली ये भी है और तीनों गुण वाली तीनों गुणों का उदाहरण समझ लो मान लो इसको पढ़ करके किसी को खूब सुख मिलेगा हम्म तो सुख किस ऋण का कार्य है तो मतलब इसमें जिसको इस पुस्तक को पढ़कर सुख मिल रहा है उस व्यक्ति के प्रति इसका सत्य गुण उद्भुत है इसका सत्युगुण उसके प्रति मतलब तो बड़ा हुआ है इसका व्यक्ति को जो है ना क्या है कि इससे दुख हो रहा है कि बड़ा बाधा हो गई हमको पढ़ना पड़ता है पाठ तैयार करना पड़ता है बड़ी मुश्किल हो गई या तैयार नहीं कर पा रहा है तो दुख हो रहा इसी से तो दुख किस गुण के कारण हो रहा है तो उस व्यक्ति के प्रति इसमें क्या है कर्मानुसार उसके कर्मानुसारुण समझ रहा है अब कोई सोचता है इसको नष्ट कर दे कर ले। तो सब किस गुण से हो रहा है तो इसके तीनों गुण हो गए कि नहीं हो गए तो ध्यान देना वेदांत के अनुसार प्रकृति का त्रिगुण स्वरूप नहीं है बल्कि तीन गुण वाली प्रकृति है नहीं समझे प्रकृति तीन गुण वाली है और प्रकृति का प्रत्येक कार्य कैसा है तीनों गुण वाला है कि तीनों गुणी बात समझ में आती है इस पुस्तक तीनों गुण वाली है अंतर आया कहते है? है। हैं है। ये थोड़ा अंतर समझेंगे दोनों में और कोई बात नहीं होगा तो शांति के शब्दों के अनुसार ही बोला गुणा नाम योग करते तो गुणा नाम मतलब है ना दो गुण तो, तो ध्यान देना की उसके अनुसार की ये पूरा संसार प्रकृति का कार्य है तो या कहिए पूरा संसार गुणों का कार्य है पूरा संसार सब कुछ गुणों का ही कार्य है दे, सब गुणों है मन सब ना कुछ विद्वान गुणों का ही कर ही कर्तव्य है आत्मना न आत्मा का नहीं आहू ऐसा कहते हैं ऐसा कौन कहता है सांस सं क्या शब्द है हम तू का अनुय पहले करेंगे तू कहते किंतु कुछ विद्वान किंतु गुणों का ही कर्तृत्व तो है आत्मा का नहीं ऐसा कहते हैं कैसा कहते हैं बोलो गुणों का ही है, आत्मा का नहीं आत्मा का क्या नहीं है ऐसा कहते हैं बात आई समझ में और यही पूर्व पक्ष उठाने पर ब्रह्म सूत्र में जो है ना वो वो आया है की कर्ता शास्त्रा वर्वा की आत्मा की अनुवृत्ति आ रही आत्मा करता है न आत्मा करता है आप सोच लीजिए ब्रह्म सूत्र का अभिप्राय क्या है जिसका जो जिस पक्ष का खंडन करके ब्रह्मसूत्र जिस पक्ष के खंडन रूप में ब्रह्मसूत्र सूत्र हुआ है वही ब्रह्म का मत होगा क्या तो कुछ भी लोग ध्यान नहीं देते हैं एक प्रक्रिया बना ली गई अब उसके उसका पोषण करना है चाहे झूठ हो सही हो मतलब सूत्र पर ध्यान भी जी का नहीं जाता ना स्तूति पर ध्यान भी जाता है एक प्रक्रिया दिमाग में बैठी हुई है उसी का पोषण करना है सूत्र को उसके पोषण में लगाना है अब सूत्र से क्या सिद्ध होता है वो प्रक्रिया सूत्र के अनुरूप है या प्रतूल इधर किसी का ध्यान नहीं है नहीं ना सब तो ऐसा है ध्यान चलिए आगे ध्यान देंगे तो ये तट ना मतलब ना वह उचित नहीं है वह उचित है। नहीं। जो गुणों का ही कर्तृत्व कहते हैं आत्मा कर्तृत्व नहीं कहते हैं वह उचित है। क्यों उचित नहीं है तो बताते हैं तथा सखी शास्त्र वस्तम भोक्तृत्व क्या तो। तद न करते वह उचित नहीं है अथवा तो वह कथन उचित नहीं है वह कथन क्योंकि न करते उचित नहीं है क्यों तथा सती कर्थ है वैसा मान्य पर कैसा मानने पर गुणों का ही कर्तृत्व तो मानने पर आत्मा का कर्तृत्व अस्त करते, तो? करते आत्मा न आत्मा का शास्त्र तो और भोक्तृत्व तो नहीं रहेगा आत्मा का शास्त्र तो सिद्ध नहीं, नहीं होगा सुनो शास्त्र वस्तिक होता है शास्त्र के अधीन रहने वाला क्या शास्त्र के अधीन मतलब देखो शास्त्र वस्त है शास्त्र के अधीन रहने वाला अर्थात शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला रहा तो इसको समझने का प्रयास तो देखिए करता कौन है आत्मा पशु पक्षी शरीर में दीघ शरीर में कुत्ता बिल्ली के शरीर में कुछ कर सकती है हम्म उन्हें रहकर शास्त्र की मर्यादा का पालन कर सकती है है है, ना कर सकती है। तो अब ध्यान देना तो शास्त्र के अधीन रहने वाले हैं ये योनियां हैं कुत्ता बिल्ली आदि कौन है मनुष्य योनिया शास्त्र के अधीन बिलीनी से शास्त्र मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं किसके लिए बनाए गए नहीं। नहीं। मनुष्य के लिए मतलब मनुष्य शरीरधारी आत्मा के लिए मनुष्य के लिए मतलब मनुष्य शरीरधारी आत्मा के लिए आत्मा के लिए ही है सब है ना चेतन नहीं समझ सकता है चेतन नहीं कुछ कर सकता है अच्छा अब ध्यान देना तो शास्त्र के अधीन रहने वाला तो शास्त्र होता है प्रवर्तक शास्त्र क्या होता है प्रवर्तक का होता है प्रवृत्ति का जनक प्रवृति का जैसे स्वर्ग काम हो स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य यज्ञ करे स्वर्ग काम हो या भी शास्त्र है शास्त्र का वाक्य को शास्त्र ही कहा जाएगा ना इसका तो स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य याग करे तो जिसको स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है उसकी प्रवृत्ति याग करने में होगी कि तो नहीं होगी स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा जिसकी है उसकी प्रवृत्ति क्या करने में होगी तो ये प्रवृति किसके द्वारा होगी इस शास्त्र के द्वारा तो प्रवर्तक कौन हुआ आ, तो शास्त्र प्रवर्तक हुआ शास्त्र किसको प्रवृत्त करेगा चेतन को, किसको प्रवृत्त करेगा और शास्त्र कैसे प्रवृत्त करता है अपने अर्थ का बोध कर प्रवर्तक होता है प्रवर्तक समझते है प्रवृत्ति का जनक प्रवृत्ति कराने वाला तो शास्त्र अपने अर्थ का बोध करा के प्रवर्तक होता है कि बिना अपने अर्थ का बोध करा कर तो अर्थ का बोध किसको कराएगा वो जड़ गुरु को की चेतन को तो जो जिसको शास्त्र से जिसको बोध होगा वही प्रवृत्ति उसी होगी तो बोध किसको होगा ऐसा होता है कि गोद आपको हो प्रवृत्ति ये करने लगे मत ही समझिए तो शास्त्र अपने अर्थ का बोध करा करके प्रवर्तक होते हैं अपने अर्थ का बोध करा कर क्या होते हैं हाँ तो जिसकी प्रवृत्ति होती है ना जो प्रवृत्त होता है वो प्रवृत्ति कैसा होता है शास्त्र ने अर्थ का बोध करा करके जिसके प्रवर्तक होते हैं किसके शास्त्र के किसके अब जैसे जो बिल्कुल निषिद्ध कर्म करने वाले तांगसी हैं, उनको करा पाएगा नहीं करा पाएगा सुनो जैसे स्वर्ग काम हो यजे लोग कहते कर्म करने के लिए है सब एक यानी के लिए नहीं सुनिए आत्मा व अरे परमात्मा का दर्शन करना चाहिए आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा का दर्शन करना चाहिए उसके लिए कैसे श्रोतव्य वेदांत वाक्यों का श्रवण करना चाहिए केवल श्रवण से नहीं होगा तो आगे क्या कहती तो मंतव्य उसका मनन करना चाहिए और मनन के बाद निर्ध्या निध्यास निरिध्यासन करनी चाहिए निरिध्यासन कर क्या उपासना भक्ति निरुध्यासन मतलब एका का चिंतन बीच में जाती चिंतन न है एकाकार चिंतन चले वही निर्ध्यान है वही उपासना है वही क्या भक्ति है तो ये ध्यान रखना कि जो व्यक्ति मुक्ति को मोक्ष को चाहता है जो व्यक्ति मोक्ष को चाहता है उसके लिए शास्त्र किसका विधान करते हैं श्रवण मनन हो तो सभी विधान कर्मी के लिए है क्या जो कैसे बीजी कर्मी के लिए है सोतव्य मंतव्या कर्मी के लिए है क्या है ना तो ये तो मतलब क्या मोक्ष प्राणी के लिए है तो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान लीजिए आप तो जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है तो उसके लिए मोक्ष के साधन कौन है श्रवण मनन तो जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है तो मोक्ष के साधन में प्रवर्तक कौन सा शास्त्र हुआ आत्मावार मंत्यो नि आत्मावार मंत्यो नि ये शास्त्र क्या होता है प्रवर्तक कैसे प्रवर्तक होता है अपने अर्थ का शास्त्र अपने अर्थ का बोध करा के ही प्रवर्तक होता है तो शास्त्र अपने अर्थ का बोध करायेंगे फिर उसकी प्रवृत्ति के जनक होंगे किसमे प्रवृत्ति मुख्य के साधन में प्रवृत्ति तो शास्त्र जड़ गुणों को बोध कराएंगे की चेतन को बोध कराएंगे शेतन। तो प्रवृत्ति किसकी होगी चेतन का प्रवर्तक होगा ये बात समझ लेगा जो लोग ऐसे प्रवृत्ति चेतन नहीं करता है तो प्रवृत्ति जानने वाला करता है या ना जानने वाला करता है तो जानने वाला कौन होता है तो अब देखिए की हाँ शास्त्र अपने अर्थ का बोध करा करके प्रवर्तक होते हैं किसके प्रवर्तक होते हैं शास्त्र वस्त प्राणी के ठीक शास्त्र कौन शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला बताती सुन अच्छा सुनो यदि गुणों का ही माना माना जाए किसका जाए तो गुणों का ही करतृत्व माना जाए तो फिर चेतन कुछ करेगा नहीं। नहीं। तो चेतन शास्त्र वस्त से हो पायेगा मतलब शास्त्र के अनुसार आचरण कर पायेगा क्यों करने वाला आपने किसको मान लिया गुणों को करने वाला मान लिया तो शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला चेतन हो पाएगा लगाइए पंथी तथा, सकी, तथा सकी गुणों का कर्तित्व तो स्वीकार करने पर गुणों का कर्तित्व तो आत्मा का शास्त्र तो सिद्ध नहीं होगा क्या निर्त आत्मा का शास्त्र अवस्क तो सिद्ध नहीं होगा तो आत्मा का शास्त्र के अनुसार आचरण करना सिद्ध नहीं होगा अथवा आत्मा का शास्त्र के अनुसार कर्म करना सिद्ध नहीं होगा Hmm? आत्मा का शास्त्र के अनुसार आचरण करना सिद्ध नहीं, नहीं होगा है ना क्योंकि जब गुण ही करता होंगे तो शास्त्र के अनुसार आचरण कौन करेगा आत्मा कर पाएगी आत्मा तो कर नहीं पाएगी और गुण कभी कर ही नहीं सकते बात अतीत है यदि गुरुओं का ही एकत्रित्व आत्मा का नहीं तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि तथा सचिव गुरो का ही होने पर आत्मा का शास्त्र के अनुसार आचरण सिद्ध नहीं होगा आत्मा का शास्त्र के अनुसार आचरण और आचरण करने वाला कौन है आत्मा कौन सा आत्मा मनुष्य शरीर आत्मा है ना आत्मा ही सब करता है ध्यान रखिएगा अच्छा हाँ आत्मा करता है मतलब शरीर सही आत्मा नहीं करता है शरीर वाला आत्मा करता है करेगा आत्मा ही शरीर से युक्त होने पर ऐसा तो करेगा आत्मा शरीर नहीं करेगा शरीर करने मतलब गुणों को करना तो गुण समझ सकते है क्या तथा सी का वैसा होने पर हस्त आत्मा का शास्त्र के अधीन आचरण करना सिद्ध नहीं होगा शास्त्र के अधीन आचरण करना शास होगा शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला शास्त्र के अनुसार आचरण तो और कर होगा शास्त्र के अनुसार आचरण करना सिद्ध नहीं होगा क्या भोकृत्व या अन्यत दो बात दो साय एक तो शास वस्तम दूसरा क्या भोकृत्व यादि गुण करेंगे तो भोक्ता कौन बनेगा तो फिर आत्मा भोक्ता होगा तो जो आत्मा भोक्ता कही जाती है वो मत वो सिद्ध होगा जो भोक्ता आत्मा ही कही जाती है, ना? करता ही भोक्ता होता है। भोक्ता जो निर्देश वही भोक्ता बनता है तो ये गुण और प्रकृति मुक्ता अवस्था में रहेगी तो ये करेगा ये स्वनाश में किसी की प्रकृति नहीं होती ध्यान तो ऐसा कोई व्यक्ति अपने नाश के लिए प्रयास करना शुरू करते अपने सुख के लिए व्यक्ति सब तो करता है अंदर जो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं तो जो उसको पता है कि मोक्ष लोग है भगवान है उसके लिए कष्ट कर, कर रहा है है ना अपने कल्याण के लिए कर रहा है अकल्याण के लिए कोई नहीं करता है नोस उसमें आता है न? में में न? आत्मना वह पत क्या है पति के लिए पति प्री नहीं होता है अपने सुख के लिए पति प्री होता है, हाँ, है पति के लिए पति प्री नहीं होता है तो अपने लिए पति प्री होता है ये बताया कि अपने लिए ही व्यक्ति सब कुछ करता है सबसे ज्यादा प्रेम वो किससे करता है अपने से करता जाए चलिए यहाँ पर तो यदि आत्मा को भोक्ता नहीं मानेंगे तो इसका आत्मा का भोगते तो सिद्ध होगा तथा सची करते आत्मा का वो गुणों का कर्तित्व मानने आरोप आत्मा का शास्त्र के अनुसार आचरण करना और आत्मा का भोक्त सिद्ध नहीं होगा ठीक है भोक्तृत्व तो कब सिद्ध होगा जब इसको तो तो आत्मा को आ, जब कर्तव्य तो आत्मा का माना जाए तब भोक्तित्व तो किसका सिद्ध होगा और आत्मा का शास्त्र तो कब सिद्ध होगा जब आत्मा को आत्मा करना सिद्ध होगा अब ध्यान रखना शास्त्र प्रवर्तक होते हैं कैसे अपने अर्थ का बोध करा तो जिसको बोध प्रवर्तक है उसी, की है, उसी की के चेतन की नहीं हो सकती कैसे मुद्दा की भी होनी चाहिए किसान बोध विचार के विषय है वो क्या बोलेंगे चेतन से अधिष्ठित जड़ की प्रवृत्ति चेतन से अधिष्ठित जड़ करता है पर यह नहीं वास्तव में नहीं नहीं वो कहेंगे ज, वो वो जड़ करता है तो करता कौन है करता में चेतन होता है चेतन के संबंध से जड़ में क्रिया होगी ये क्रियाए किसमें है, है ना और ये क्रियाएं किसमें जड़ में और इन क्रियाओं का कर्फ है तो किसमें मानना पड़ेगा चेतन में किसे मानना पड़ेगा जाना इच्छती ये और फिर ये क्रियाओं का अर्थ तो कौन है ये जड़ और कर्तृत्व के समय चेतन में जड़ में करते तो नहीं होता है ठीक है के लिए जड़ में पहले से हो तब तो उसके संबंध से चेतन में कहें वो बहुत के विषय है तो सब बता दिया आपको। चलो आगे ध्यान देना चले सांसारिक प्रवृत्ति सुकर्तृत्व ना स्वरूप प्रयुक्तम्म आत्मा ध्यान देना ब्रह्मांड भव के प्रति भी आत्मा का कर्तृत्व है नहीं। नहीं। और सांसारिक प्रवृत्ति करते करने और सांसारिक कर्मों में भी आत्मा का कर्तृत्व तो और सांसारिक प्रवृत्तियों में आत्मा का कर्तित्व तो मतलब सांसारिक कर्मों के करने में आत्मा का तो कर्तृत्व तो कर्तृत्व किसका और किसके करने में, में? सांसारिक प्रवृत्तियों के करने में या सांसारिक कर्मों के करने में सांसारिक कर्मों के करने में किसका कर्तृत्व सांसारिक कर्मो के करने में आत्मा का कर्तृत्व अथवा कही है सांसारिक कर्मो के प्रति आत्मा का कर्तृत्व सांसारिक कर्मों के करने में आत्मा का कर्तव्य तो आत्मस्वरूप के कारण है क्या आत्मस्वरूप को साधारण कारण बताया गया कि संसर्ग के कारण है गुण अलग अलग है ना सतुरंत तभी अच्छे गुरे कर्म के कारण होते हैं आत्मस्वरूप के कारण विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं कर्मो की विलक्षणता का हेतु क्या है गुणों का गुणों का संसर्ग गुणों के संसर्भित विविध प्रकार के कर्म होते सांसारिक कर्मों के करने में आत्मा का कर्तव न स्वरूप युक्तम है कि आत्म स्वरूप से नहीं है या आत्म स्वरूप के कारण नहीं हाँ सांसारिक कर्मों के करने में आत्मा आत्म स्वरूप के कारण किन्तु तो गुणों के संसर्ग के कारण है गुणों के गुण कौन है सत्वरज गुणों के संसर्ग के कारण है पूर्णमदाण पूर्णिमाशिष